न आत्मा वचन लो न मेधया न बहुना श्रुतेनायमी वृणुुते तेन लात्मा विवृणुुते तनु स्वामयत्मा प्रवचन लभ्य मेधया न बहुना यम यम एव श्रुते नम एवेश तेन लभ्य लस एस आत्मा विवृणुते तनुवाम तस् आत्मा विवृणुते तनुवाम इसमें न कितने हैं कितने बार है तीन बार है ना लगाइए इसका अयम आत्मा बहुना श्रुते न अयम आत्मा बहुना श्रुतेन न लभ्या प्रवचन न मिल प्रवचन न मेधया न हो जाएगा अयमात्मा बहुना श्रुते न यम येव येव लभ्या प्रवचन न मेधया न इंम एवेश इं वृणुते एसा एव इं वृणुते तेन लभ्यस्त आत्मा स्वाम्तनु विवृणुते स्वाम्तनु विवृणुते देखो ये आत्मावार्य द्रष्टव्या स्रोतव्यो मंतव्य निरिध्यास्तव्य इस प्रकार श्रुति आत्मा के दर्श आत्मा के श्रवण मनन और निरिध्यासन का विधान करती है इसका विधान करती है अच्छा तो अब अब यहाँ बताइए यह श्रुति कहती है कि अयम आत्मा बहुना सूतें न ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होती ये आत्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होती तो बहुत श्रवण से नहीं प्राप्त होती तो कम श्रमण से प्राप्त हो जाएगी क्या तो श्रवण उनका साधन नहीं है परमात्मा की प्राप्ति का सुखी कह रही है, है। आया अयम आत्मा आत्मा का प्रसंगानुसार परमात्मा बहुना सुन न लभ्या ये परमात्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता प्रवचनीय ना यहाँ प्रवचन का अर्थ मनन नहीं, नहीं प्रवचन का अर्थ यहाँ पर मनन वैसे प्रवचन का अर्थ होता है अध्यापन कर से क्या है स्वाध्याय प्रवचना से प्रमाद नहीं करना चाहिए वहां सभी आचार्य एक, एक करते हैं प्रवचन का अध्यापन आजकल जो है ना प्रवचन कहा जा रहा है प्रवंचन से प्रवंचना करने वाले को आजकल कहा जाता है प्रवचन का अध्यापन ही होता है तो ये देखेंगे अब यहाँ पर ध्यान देना प्रवचन शब्द का मुख्यर्थ क्या है अध्यापन अध्यापन मनन के बिना हो सकता है मनन मनन करने वाला व्यक्ति ही तो अच्छा अध्यापन करता है तो अध्यापन मनन के बिना हो सकता है तो प्रवचन शब्द का मुख्यार्थ क्या है तो वो हाँ वो प्रवचन मनन के बिना नहीं हो सकता है ना तो ये मनन क्या है उसका प्रवचन का साधन मनन क्या है प्रवचन का साधन तो यहाँ पर प्रवचन शब्द की लक्षणा से उसके साधन मनन का बोध होता है प्रवचन शब्द की लक्षणा किसमें है प्रवचन के साधन मनन में मतलब प्रवचन शब्द शक्तिवृत्ति को अध्यापन शक्ति शक्तिवृत्ति से अध्यापन को कहते हैं और लक्षणा लक्षणावृत्ति से मनन को कहते हैं तो यहाँ मनन अर्थ है ये आत्मा ये परमात्मा मनन से प्राप्त नहीं होता है यहाँ भी समझे ना बहुना है ना कि बहुत श्रवण से नहीं प्राप्त होता और बहुत मनन से प्राप्त नहीं होता प्रवचनेसन तो और निध्यासन से प्राप्त निविध्यासन कासन से प्राप्त नहीं होता तो भाई तो कैसे प्राप्त होता है प्रश्न होगा श्रवण मनन निर्ध्यासन से तो प्राप्त होता ही नहीं है कट श्रुति कह रही तो कैसे प्राप्त होता है श्रुति कहती ऐसा कर्थ या परमात्मा एवं मतलब ही यम वृणुते यह परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है यह परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है या परमात्मा ही जिसका वर्ण करता है मतलब ये परमात्मा ही जिसे चाहता है जिसे चाहता है तीन लभ्या उसके द्वारा प्राप्त है उसके द्वारा प्राप्त है उसके द्वारा प्राप्त या उसके द्वारा प्राप्त है तो परमात्मा किसके द्वारा प्राप्त होता है ये परमात्मा जिसका परमात्मा जिसका वर्ण करता है मतलब परमात्मा जिसको चाहता है तीन उसके द्वारा प्राप्त है उसके लिए किसके लिए वर्णी के लिए परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं परमात्मा जिसको चाहते हैं है उसके लिए तस्कार स्वाम तनुमुते स्वाम तनुम्पन तनुम का रूप को, हम अपने रूप को विमणुते प्रकट कर देता है उसके लिए यह परमात्मा अपने रूप को प्रकट कर देता है चाहे जितनी मेहनत करते रहो श्रमण निर्ध्या मिलने वाला है नहीं वो जिसको चाहेगा तो उसके उसको प्राप्त हो जाएगा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है ऐसा कहा जाता है तो सुनिए तो में आये हुए का क्या अर्थ है क्या अर्थ है निर्ध्या तो ध्यान देना यहाँ श्रवण के साथ पढ़े जाने से प्रवचन का अर्थ क्या हो जाएगा मनन श्रवण के साथ पढ़े जाने के कारण प्रवचन का अर्थ क्या हो गया मनन हमने अभी बताओ प्रवचन का कोई ऐसा मिल नहीं है रंग रामानी जी बताइए अभी वो बताएंगे तो रंग रामानी ने कहा है कि जो प्रवचन कार्य अध्यापन है ना कि प्रवचन तो भगवत प्राप्ति का साधन रूप से कहीं कहा ही नहीं गया है तो उससे निषेध कैसे किया जाएगा प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है लेकिन प्रवचन कहीं साधन रूप से कहा जाता भगवत प्राप्ति का साधन यदि प्रवचन होता तो फिर उसे उसके साधन रूप से प्राप्त होता तो निषेध करते बनता तो उसका प्राप्ति, तो तो हो तो ए... प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है, है जब प्राप्ति ही नहीं है तो फिर कैसे निषेध होगा हो? हो, तो देखना और लक्ष्य फिर करना पड़ता है आगे देखना प्रवचन शब्द का मुख्यार्थ अध्यापन है और मनन के बिना कुशलता से प्रवचन होगा प्रवचन कर अध्यापन हाँ, भुणते हाँ, भुणते हाँ तो इसलिए यहाँ ध्यान देना यहाँ प्रवचन सब लक्षणा से प्रवचन के साधन मनन का बोधक है अथवा शक्तिवृत्ति से भी बोधक हो जाएगा प्रोच्चतेन यदि करण में प्रत्यय कर दे पहले लक्षणा से कब बोध होगा जब भाव में लूट करेंगे और करण में यदि लूट कर देंगे प्रोच्चते अनैन तो इसका से क्या हो जाएगा प्रोच्चते अनैन इसके द्वारा कहा जाए मतलब प्रवचन का साधन मतलब अध्यापन का साधन तो प्रत्यय ही यहाँ साधन को कह रहा है प्रत्यय किसको कह रहा है तो लक्षा नहीं करनी पड़ेगी अनेन इस प्रकार करण में प्रत्यय करेंगे तो प्रवचन शब्द मुख्य वृत्ति से ही मनन को कहेगा मेरा शब्द या परमात्मा बहुत श्रवण से प्राप्त नहीं होता बहुत मनन से प्राप्त नहीं होता बहुत निर्ध्यासन से प्राप्त नहीं होता तो क्या है की श्रवण मनन निर्ध्यासन उपाय है क्या उनकी प्राप्ति के श्रुति के अनुसार नहीं है तो किसके द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है ऐसी शंका होने पर कहते हैं यम एव ऐसा प्रणुते ऐसा या परमात्मा ही यम ढुणते जिसका वर्ण करते हैं या परमात्मा ही जिसको चाहते हैं तेन लभ्या उसके द्वारा प्राप्त होते हैं अब परमात्मा किसका वर्ण करते हैं परमात्मा किसको चाहते हैं तो सुनो प्रीतम वस्तु का ही वर्ण किया जाता है कोई किसको चाहता है प्रीतम का है ना प्रीतम को वर्ण किया जाता है तो ध्यान देना प्रीतम का ही वर्ण किया जाता है तो भगवान का प्रीतम कौन है परमात्मा से निरत से प्रीति करने वाला उनका प्रीतम है कौन परमात्मा से हाँ हाँ तो परमात्मा से निरस्त प्रीति करने वाला कौन ज्ञानी भक्त जो आत्म साक्षात्कार से संतुष्ट न हो करके आगे परमात्मा साक्षात्कार के लिए वो प्रयास करता रहता रह। है है ना ज्ञानी भक्त तो परमात्मा से निरस्त प्रीति करने वाला ज्ञानी भक्त प्रीतम है अब देखो व्याख्या मिला शब्द आप देख लेना वह प्रीतम कैसे होता है मिल जाएगा कौन ज्ञानी वक्त प्रीतम कैसे होता है तो बताते हैं परमात्मा से प्रीति करने पर मतलब परमात्मा से प्रेम करने पर उनका प्रीतम हो जाएगा जो व्यक्ति क्या करेगा परमात्मा से प्रेम करेगा परमात्मा से क्या करेगा परमात्मा से जो प्रीति करेगा तो परमात्मा उससे प्रीति करने लगेंगे तो हो गया प्रीतम इस तरह से अब देखिए परमात्मा रहना नहीं नहीं अभी रुकी वो सब रुकी है अभी ध्यान देना कि ये परमात्मा से प्रीति करने पर उनका प्रीतम हो जाता है भगवान ने क्या कहा है ज्ञानी नो अत्यथम आम साचा मम प्रिया अहम ज्ञानीना ज्ञानी न अत्यथम प्रिय मैं ज्ञानी को अत्यधिक प्रिय हूँ मैं ज्ञानी भक्त को अत्यधिक प्रिय हूँ तो ज्ञानी वक्त किसको अत्यधिक चाहता है परमात्मा की मैं जानी भक्त को अत्यधिक प्रिय हूँ वो सर्वाधिक प्रिय भगवान को समझता है, है।, है।, है। क्या सा मम प्रिय और वह मुझे प्रिय और वह कौन ज्ञानी भगवान को तो प्रिय है से सब प्रियवान क्या अच्छा चलिए हाँ अब देखना ये जो निरस्त प्रीति करता है भगवान उससे अब देखना आगे भी देखिएगा उपासक भगवान का उदाहरण है मंत्र के व्याख्यान के बाद बात करो उपासक की परमात्मा में जो प्रीति होती है मिला <laughs> उपासक की किसम प्रीति होती है उस उपासक की परमात्मा में जो प्रीति होती है उससे परमात्मा की उपासक में प्रीति हो जाती है जब हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे प्रेम करेंगे ये बात है हाँ तो भगवान तो अपनी चलिए उससे वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है उससे क्या होता है वो परमात्मा का हो जाता ने। मतलब है मतलब वरण करने के लिए वैसे भगवान तो सबको चाहते हैं सबसे प्रीति करते ही है पर वरण होने के लिए जो प्रीति वरण करने के लिए जो प्रीति चाहिए वो नहीं हो पाएगी ये मतलब है अब देखना ए, ये उससे वह परमात्मा का प्री हो जाता है और परमात्मा जब भक्त प्री बन जाएगा प्रीतम बन जाएगा तो परमात्मा प्रिय होने पर साधक का वर्ण कर लेते हैं और वर्णी के लिए सुलभ हो जाते हैं अब देखना जी तो जो भगवान से निरस्ते प्रेम करता है तो वही तो भगवान का प्रीतम बन पाएगा जो भगवान से निरस्ते प्रेम करता है उनके दर्शन के बिना अत्यंत व्याकुल हो जाता है और एक क्षण भी जीवन धारण करना संभव नहीं मानता तो भगवान भी उसके विरह को सहन नहीं कर पाते और कृपालु भगवान प्राप्त बनने के लिए उसका वर्ण कर लेते हैं और उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं तो बताइए ब्रह्मवेस्ता का उपय कौन था तो उपाय भी कौन बन गए उपाय बन गए उपाय उपये शुभ मन करने के उपाय स्वयं बन गए भगवान तो ब्रह्म व्यक्तता के लिए जो उपय परमात्मा है वे अपनी प्राप्ति में उपाय भी बन जाते हैं ये ध्यान रखना उपय भी है। लगे तो करना पड़ेगा अब यहाँ शंका होगी की परमात्मा श्रवण मनन से प्राप्त नहीं होते तो क्या ये साधन नहीं करनी चाहिए तो ऐसा कहना उचित नहीं क्यों श्रवण आदि से प्राप्त नहीं होते ये तो सुखी कहती है श्रवण आदि नहीं करना चाहिए ऐसा तो सिद्ध नहीं होता है अब देखो परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं उसको वर्णी तो हो जाएगा इससे सिद्ध होता है की प्रीति से रहित श्रवण आदि उपाय नहीं है, है? प्रीति से रहित श्रवण आदि उपाय नहीं मतलब प्रीति से श्रवण करो प्रीति से मनन करो और प्रीति से क्या करो बस तो ये, तो ये मतलब है प्रीति के बिना उपाय नहीं है की प्रीति से जैसे आश्चर्य वक्ता आया था ना कि हाँ तो मतलब क्या है कि यदि कोई कोई जादूगर खेल दिखाता है तो लोग बहुत आश्चर्य से देखते हैं कौतूहल से देखते हैं क्या है प्रेम होता है ना उसमें तो वैसे ही जब खूब प्रेम से श्रवण करेंगे खूब मनन से प्रेम से मनन करेंगे प्रेम से निर्ध्यासन करेंगे मतलब तो प्रीति के बिना श्रवण आदि उपाय नहीं है प्रीति युक्त होने पर उपाय है यही कहने का मतलब है तो फिर श्रवण मनन प्रीति से करके फिर निरुध्यासन करेंगे प्रीति रूप जब परम प्रीति रूप निरिध्यासन करेंगे तो भगवान उसका वरण कर लेंगे और प्रीति रूपता को प्राप्त हुआ परमात्मा का जो निरंतर स्मरण है वही भक्ति है वही क्या है हाँ प्रीति की विभिन्न अवस्थाएं हैं प्रीति से श्रवण प्रीति से मनन प्रीति से निरिध्यासन तो जब दृढ़ निरिध्यासन होने लगेगा प्रीति रूप तो भगवान का वह वर्ण हो जाएगा और भगवान उसे अपना साक्षात्कार प्रदान करते हैं इससे सिद्ध होता है कि वर्णी होने, होने की योग्यता के, के लिए साधन अपेक्षित हैं इसके लिए होने की योग्यता के लिए साधन अपेक्षित हैं कैसे साधन बिना नहीं तो वर्णी होने की योग्यता के लिए साधन अपेक्षित हैं वर्णी होने की योग्यता क्या है भगवान में प्रेम होना भगवान में उसके लिए वे साधन अपेक्षित होते हैं तो उनके बिना योग्यता आएगी वर्णी होने की योग्यता नहीं आएगी ना इसलिए वे साधन व्यर्थ नहीं है प्रीति रूपापन्न दर्शन समानाचार ज्ञानी उनका साक्षात्कार है गीता में क्या कहे भगवान ने तेसाम सतत युक्ता नाम एन प्रीति पूर्वक लगाइए कि भजताम प्रीति सतत युक्ता नाम की मुझमे निरंतर लगकर कर मुझमे निरंतर लगकर कर प्रीति मुझमे निरंतर लगकर के भजताम भजन करने वाले तेसाम उन ज्ञानी भक्तों को मुझमे निरंतर लगकर भजन करने वाले उन भक्तों को बता रहा हूँ मैं तो, तो यहाँ उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ तो यहाँ रामानुज भाष्य के अनुसार की पूर्वक बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को है ना और रामानुज के अनुसार हाँ ठीक है कि प्रीति चलो लगा लो वही की प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूँ प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को क्या प्रदान करता हूँ बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं तो बुद्धि योग क्या है आपका प्रीति रूपापन दर्शन समानाकार ज्ञान प्रीति रूपापन दर्शन समानाकार इसको प्रदान तो करता हूँ नहीं कोई बात नहीं है रामानु स्वामी ने बाद में जोड़ा पहले जोड़ सकते हैं, जब प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तब बुद्धि योग मिलेगा बुद्धि योग का मतलब नहीं नहीं मतलब उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ेगी पहले जैसे प्रीति पूर्वक हम भजन करेंगे फिर और प्रीति होगी और प्रीति होगी फिर जो है ना और भगवान क्या है कि जो प्रीति पूर्वक बुद्धि योग दे देंगे ये नहीं मतलब उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती भजन करने से ये मतलब इसलिए तंत्र से दोनों के साथ चलो कि उस बुद्धि योग को देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त करते हैं इस प्रकार ध्यान देना भगवत प्राप्ति के साधन साक्षात्कार को स्वयं भगवान प्रदान करते हैं ऐसा स्वयं उन्होंने गीता में कहा है ना गदम बुद्धि योगम कि अपने साक्षात्कार को भगवान स्वयं प्रदान करते हैं तो ध्यान देना ये जो श्रवण मन निध्यासन निध्यासन जो उपासना है ना ये अनुग्रह करता परमात्मा के द्वारा उपाय है अनुग्रह परमात्मा के द्वारा उपाय है परमात्मा तो अपनी प्राप्ति में साक्षात उपाय है उपासना अनुग्रह करता परमात्मा के द्वारा उपाय है तो कभी यतीन मस्जिद का मैं आया था भक्ति प्रभक्ति व्यायाम प्रसन्न असा योग उपाय अस्तायोग कि भक्ति और प्रसति से प्रसन्न होकर के भगवान भी अपनी प्राप्ति में उपाय बन जाते हैं वही उपाय है और प्राप्ति उपाय भी वही बन जाते हैं ऐसा क्या